को सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृहदार्लकोपनषद शष्या अध्याचार ब्राह्मती सबंधभाष्य अमय स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने बुद्धांत संचारेण प्रदर्शिता स्वप्नाबुद्धाचारेण कार्यकर्णव्यतिरता कामकर्मेकतया महामत्दृट प्रदर्शि पुनच विद्या्य स्वप्न एवं घ्रती वेत्यादी प्रदर्शित अर्थ विद्यार्माध्यामनामनात्म धर्म च यहाँ स्वप्न में विज्ञान में आत्मा को स्वयं ज्योति दिखाया गया है स्वप्न प्रस्थान और जागृत स्थान में संचार के द्वारा उसकी देह और इंद्रियों से भिन्नता दिखाई गई तथा महामत्स्य के दृष्टान से असंगता के कारण उसका काम और कर्मों से पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया है अपने घंटी व वा इत्यादि वाक्य से यह दिखाया गया है कि अविद्या का कार्य स्वप्न ही है इससे श्रुत ही आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप करना तथा अनात्म धर्म होना अविद्या का स्वरूप दिखलाया गया है तथा च विद्या चाच कार्य प्रदर्शिता सर्वात्म भावः स्वप्न एव एवं प्रत्यक्षत सर्वस्वी मनते सोच परमो च सर्वात्म भावः से एवं अविद्या अविद्याम करमादीसर्व संसार धर्म संबंधातीतम रूप अस्ात सुषुप्ते गृह्येत विज्ञापित इसी तरह मैं सर्व हूँ ऐसा मानता है वह इसका परलोक है इस वाक्य द्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्न में ही सर्वात्म भाव विद्या का कार्य दिखलाया गया वह सर्वात्म भाव इसका स्वभाव है इस प्रकार यह सूचित किया गया कि सुसुप्तावस्था में इस आत्मा का अविद्या काम और कर्मादि संपूर्ण सांसारिक धर्मों के संबंध से अतीत रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है समझ्योतिरात्मा स परम आनंद विद्या या विषय स एस परम संप्रसाद सुख से च पराक्र अन्तेन ग्रंथन व्याख्या तचार दृष्टि बंधन से चे चैते मोक्षबंधने सहेतुक संप्रपंचे निर्दिषे विद्या विद्याम दृष्ट में एवती मोक्ष बंधने सहेतुके काम प्रश्नाथ भूते तया वक्तव्य पुनः पर्यनुक्त जनकः अत ऊर्ध् विमोक्षा ब्रूहि आत्मा स्वयं प्रकाश है यह परम आनंद स्वरूप है यह विद्या का विषय है वह यह आत्मा ही परम संप्रसाद और सुख की पराकाष्ठा है यह सब यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा बतलाया गया और यह सब मोक्ष पदार्थ तथा बंधन का दृष्टान्त भूत है विद्या और अविद्या के कार्यभूत उन इन मोक्ष और बंधन का हेतु और विस्तार के सहित निरूपण किया गया किंतु वह सब दृष्टांत रूप ही है अतः काम प्रश्न के विषयभूत तथा उनके दाष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष और बंधनों का आपको हेतु के सहित वर्णन करना चाहिए इसे से जनक द्वारा फिर प्रश्न करते हैं कि इससे आगे मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए तत्र त्र महामत्वत स्वप्नबुद्धांत तो असंग संचरितेक आत्मा स्वयं ज्योति यथा चा सौ कार्य करना मृत्युपाणी परुपादान महामत्ष्यवत स्वप्नबुद्धांतावू सचरती तथा च जायम म्रियमाणश्चतर मृत्युपै संयुजते निज्यते चौलोकानुसचरती सचरण स्वप्नबुद्धांता सूचितम् तदिह विस्तरे सीमित सचरण वर्ण इति तदर्थय आरम्भः ऊपर यह बतलाया गया था कि महामत्स्य के समान स्वप्न और जागृत में एक ही स्वयं प्रकाश असंघ आत्मा संचार करता है जिस प्रकार यह मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों को त्यागता एवं ग्रहण करता हुआ महामत्स्य के समान क्रमशः स्वप्न और जागृत स्थानों में संचार करता है उसी प्रकार जन्म और मरण को प्राप्त होता हुआ भी नृत्य के रूपों से संयुक्त और वियुक्त होता है दोनों लोकों में क्रमशः संचार करता है इस वाक्य द्वारा संचार को स्वप्न और जागृति के अनुसंचार के दृष्टान्त रूप से दिखाया है उस संचार का यहाँ इसके कारण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन करना है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है तथा बुद्धांतात एमात्मानु एमात्माप्रवेशिता तस्मा संप्रसादस्थान मोक्षदृष्टातूत ततः प्रत्याप्य बुद्धां संसार व्यवहार इति संबंध है वहां सत्रहवें मंत्र में इस आत्मा का जागृत स्वप्न में स्वप्ना में अनुप्रवेश कराया गया है अतः संप्रसाद सुषुप्त स्थान मोक्ष का दृष्टान्तूत है वहाँ से च्युत करके जागृत में संसार का व्यवहार प्रदर्शित करना है अतः उसी से इस आगे के वाक्य का संबंध है आत्मा के संसार रूप जागृत स्थान में पुनरावृत्ति सवा एस ए तस्वीन सपना चरित दृष्टव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम् न्याय प्रतिनिध्या द्रवती यह पुरुष इस स्वप्नात में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर ही पुनः गए हुए मार्ग से ही यथास्थान जागृत अवस्था को ही लौट जाता है सब बुद्धांता स्वप्नाक्रमेल संप्रश्न एस एत संप्रसादे स्थित ततः पुनरीसत प्रच्युत स्वप्ना चरितेत्यादि पूर्वत बुद्धांता आद्रवती जागृत स्वपनात क्रम द्वारा सम्प्रसाद को प्राप्त हुआ यह पुरुष इस संप्रसाद से स्थित रह कर फिर वहां से थोड़ा च्युत हो सपनांत में रमण और विहार कर इत्यादि सब पूर्वज समझना चाहिए फिर जागृत स्थान को ही लौट जाता है मुहूर्स की दशा का वर्णन इत आरभ्या संसारों वर्ण्य यहाय आत्मा स्वप्नाता बुद्धा बुद्धात आगता देहाद् अयमस्म देहां प्रतिपत्स्यत इदृष्ट अब यहाँ से आगे संसार का वर्णन किया जाता है जिस प्रकार यह आत्मा स्वप्नस्थान से जाग्रत स्थान में आया है उसी प्रकार या इस देह से दूसरे देह को प्राप्त होगा सो so इसमें श्रुति दृष्टान्त बतलाती है सुसमित शरीर आत्मा प्रज्ञा प्रज्ञात्मूढ़ी तथोच्वासी लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता चलता है उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राग्त्मा से अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है अब जबकि यह ऊर्धोच्वास छोड़ने वाला हो जाता है तथा लोके नकटम सुसमाहितम सुुभ भृषम व समाहितम भाण्डोपस्कूखल मुशल च चर्व संभ आक्रांत मीर्थ तथा भारा याजाद भाराक्रांत सदुसर्ज छदायाजा गेच्चाकटी के सतमे यथोक्त दृष्टानों शारीर शरीरे भव कोश आत्मा लिंगो वियोग परलोकाव मनु यनबुद्धांतावन्मनाभ्यासर्ग वियोगलक्षण्यालोकावरती योत्क्रमणमु प्राणाद्युत्क्रमण सागेण परण आत्मना स्वयं ज्योति स्वभा अन्ढ़ोधिष्ठिता अवभाष्यम तथा चोक्त आत्मनिवायं ज्योतिषास्त्रे इति उत्सर्जन या जिस जिस प्रकार लोक में सुसमाहित सुष्ठु अथवा अत्यंत अत्यसमित अर्था भाण्डादी गृहसाग्री उज्ज्वल मूसल ऊखल मूसल सूप और पिठर खाली या मथानी आदि से तथा खाद्य सामग्री से संपन्न तात्पर्य कि अत्यंत बोझे से लदा हुआ छकड़ा उपर्युक्त प्रकार से बोझे से दबा होने कारण के कारण गाड़ीवान के बैठकर कर पर शब्द करता चलता है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त बताया गया है यह शरीर अर्थात शरीर में रहने वाला कौन है वह लिंग देहोपाधिक आत्मा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 कि यह आत्मज्योति से ही इधर उधर जाता है शब्द करता जाता है त्र चैत्यात्म ज्योतिषा भाष्ये लिंगे प्राण प्रधान गच्छति तदुपाधिप्यामा गव तथा शुत्यार कस्मिव इदी ध्यातीवे अत प्रवोको इति अन्यथा अन था प्राग नैकूता शकटवत् कथम उत्सर्जन जाति तेनात्त्मा उत्सर्जन मर्मसु निदनिया आर्तः शुन जाति गसम चैतन्यत्मज्योतिष प्रधान लिंगदेह के जाने पर उस लिंगदेह रूप उपाधि वाला आत्मा भी जाता था जान पड़ता है ऐसे ही किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत होता हूँ तथा ध्यान सा करता है इत्यादि अन्य श्रुतियां भी हैं। इसी से प्राग्यात्मा से अधिकृत हुआ ऐसा कहा गया है नहीं तो प्राग्ञात्मा से एकीभूत होने पर एक छकड़ी के समान शब्द करता कैसे जाता अतः लिंगोपाधिक आत्मा मर्मस्थानों के छेदन किए जाने पर मर्मस्थानों से छूटने पर दुख और वेदना से व्याकुल हो शब्द करता हुआ जाता है काल इति उच्यते, तक काल्यदी क्रिया विशेषण ऊर्धो योत्वितर्थ दृश्यमश्प्यनुद्नम वैराग्य हेतु छीद योत्क्रांति काले मू उत्त्य मानसु स्मृतिलोपो दुखभेदना पुरषार्थ साधन प्रतिपत चा साम्यम परवशी कृतचित्तस्य परवशीकृतचित्त तस्मा यम अवस्था पुरुषार्थ नागमिष्य पुरक्षार्थ साधनकर्तव्यता अप्रमत् भवेत्याुण यदि कहें ऐसा किस समय होता है तो जिस समय ऐसा होता है वह बतलाया जाता है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 परवश चित्त पुरुष का पुरुषार्थ के साधनों की प्राप्ति में कोई सामर्थ्य नहीं रहता अतः जब तक यह अवस्था न आवे तब तक ही पुरुष को पुरुषार्थ साधनों के करने में सावधान रहना चाहिए ऐसा श्रुति करुणावश कहती है उर्धोच्वास करें क्यों और किसलिए होता है तदस्य उध्वसास्वासित्व काले किम नि कथम किम सदुच्य उसका उच्छो श्वास किस समय किस कारण से किस प्रकार और किस लिए होता है यह बतलाया जाता है सत्रिमान नियति जरिया वो पतपत वाणिमान निगछति तद्यताम्रम वोदुंबर विपल व पुनः बंधना त्रमुच्यत एवेमुच्य वह यह देह जिस समय कृषिता को प्राप्त होता है वृद्धावस्था अथवा जरादि रोग के कारण कृश हो जाता है उस समय जैसे आम गूलर अथवा पीपल फल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 जरिया स्वयं कालपक्वलवीर्ण काम गति्यूपतवरादि रोग तेनोपत उपतप्यमो हि रोण्मा दयान्न भुक्त न जरियन रनुपचीयम पिंड का उपतपता दिगचती यह वह प्राकृत सिर एवं हाथ पांव आदि अवयव वाला पिंड जिस समय अड़िमा अड़ुभाव अड़ुत्व कृष्टा को नेति प्राप्त हो जाता है किस कारण से वृद्धावस्था से खाल द्वारा पकाए हुए फल के समान स्वयं तो ही जीर्ण कृष हो जाता है अथवा उप तपत से जो समीप रहकर तपाता है वह ज्वरादी रोग रोग उपताप कहलाता है। उससे क्योंकि रोग से उपतप्त हुआ पुरुष अग्नि हो जाने के कारण विषम अग्नि हो जाने के कारण खाए हुए अन्न को नहीं पचा सकता अतः अन्न के रस से वृद्धि को प्राप्त न होने वाला पिंड क्रिस्ता को प्राप्त हो जाता है इसे से यह कहा जाता है कि उपत पता अथवा जरादी रोग से कृष्णा को प्राप्त हो जाता है यदापत्य प्रतिपन्नो जरादी निमित्त तथोर्धोर्धा भिषाहीतट वधुसर्जन याद याति भी भवो रोगापीडन शरीर वतोव संभवीनी इति वैराग्याद जिस समय वृद्धावस्था वृद्धावस्थादी कारणों से शरीर अत्यंत क्रिशता को प्राप्त हो जाता है उस समय जीव ऊर्धोच्वास लेने लगता है और जिस समय ऊर्जो लेने लगता है उस समय यह अत्यंत भारा छकड़े के समान शब्द करता हुआ प्रयाण करता है देहधारी के लिए जरा से अभिभव रोगादि की पीड़ा और कृष्णता की प्राप्ति ये अनर्थ अवश्यम भावी है इसलिए वैराग्य के लिए ऐसा कहा जाता है